महाभारत कर्ण पर्व तृतीय तृतीयोध्या दुर्योधन के द्वारा सेना को आश्वासन देना तथा सेनापति कर्ण के युद्ध और वध का संक्षिप्त संजय वृत्ता महे स्वासे तव पुत्रा महाराथा बोस्वुखा विषण संजय ने कहा महाराज महाधनुर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर आपके महारथी पुत्र विषादग्रस्त और अचेत हो गए। उनके मुख पर अस्वस्थता का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगा अवांग सर्व एव विषापति अपरे क्षमा नाभ्यभासन नाभ्यसन परस्पर प्रजानाथ सभी शस्त्रधारी सैनिक मुँह नीचे किए शोक से व्याकुल हो गए वे एक दूसरे की ओर न तो देखते थे और न बात ही करते थे ताम दृष्टा काराम सैन्य में व निक्ष भरत नंदन उन सब को विषाद में डूबा हुआ देख आपके अनेक सेनाएं भी दुख से संतृष्ट हो ऊपर की ओर ही दृष्टिपात करने लगी शस्त्र राजेन्द्र शोणिता कराग्रेभ्यो दृष्ट्वा द्रोणम हतम युधी राजेन्द्र युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा गया देख खून से रंगे हुए इन सैनिकों के शस्त्र हाथों से छूट कर गिर पड़े ता रिष्टा लंब मना भारत अदृश्यन्त महाराज नक्षत्राणी यथा दिवि भरतवंशी महाराज कमर आदि में बंधकर लटकते हुए वे अस्त्र शस्त्र आकाश से छूटते हुए नक्षत्रों के समान दिखाई दे रहे थे तथा तो स्ति दृष्टि गत सत्व बलम तव महाराज राजा दुर्योधन प्रवीत नरेश्वर इस प्रकार आपकी सेना को प्राणहीनसी निश्चल खड़ी देख राजा दुर्योधन ने कहा भवता समाश्रित मया युति पांडवे या समाता युद्धम चेहदम प्रवर्तित वीरों आप लोगों के बाहुबल का भरोसा करके मैंने युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा है और यह युद्ध आरंभ किया है तदिद निहते द्रोणे विषण मिवलक्ष युद्धमा समे योधा बध्यंतेश जो वापि वधो वापि युद्धम्स संयुगे भविकिम चं युद्ध मुखा परंतु द्रोणाचार्य के मारे जाने पर यह सारी सेना विषाद में डूबी हुई सी दिखाई देती है समरभूम में युद्ध करने वाले प्रायः सभी योद्धा शत्रुओं के हाथ से मारे जाते हैं रणभूमि में जूझने वाले वीर को कभी विजय भी प्राप्त होती है और कभी उसका वध भी हो जाता है इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है अतः आप लोग सब और मुंह करके उत्साहपूर्वक युद्ध करें पश्यध्व च महात्मा कर्णम वै कर्तन युधि प्रचर दिव्य अस्त्रे महाबल देखिये महामना महाधनुर्धर और महाबली वैकर्तन कर्ण अपने दिव्यास्त्रों के साथ किस प्रकार युद्ध में विचर रहा है यस्य वै युधिंत्रसा कुंती पुत्रो धनंजय निवर्तते सदा मंद सिंहा छुद्र मृगो यथा जिसके भय से वह कुंती का मूर्ख पुत्र अर्जुन सदा उसी प्रकार मुँह मोर लेता है जैसे सिंह के सामने से छुद्र मृग भाग जाता है ये नागाजुत प्राणो भीम से नो महाबल मानुषेण युद्धे नाम प्रवेशि जिसने दस हजार हाथियों के समान बल वाले महाबली भीमसेन को मानव युद्ध के द्वारा ही वैसी दुर्वस्था में डाल दिया था ये न दिव्यास्त्रवी स घटोत्क अमोघयाणे सक्यान तो भैरव नदन जिसने रणभूमि में भयंकर गर्जना करने वाले दिव्यास्त्र दिव्यास्त्रता सूरवीर मायावी घटोत्कच को अपनी अमोक शक्ति से मार डाला था तथ्य दुर्वार सत्य धीमतः बाहू अक्षय अद्य द्रक्षत संयुगे जिसके पराक्रम को रोकना अत्यंत कठिन है उस सत्य बुद्धिमान कर्ण के अक्षय बाहुबल को आज आप लोग सम्रांगण में देखेंगे द्रोणपुत्र पश्यू पांडपुत्रास्ते विष्णुवास व्योरिव आज पांडव भगवान विष्णु और इंद्र के समान शक्तिशाली द्रोण पुत्र तथा राधा पुत्र दोनों के पराक्रम को देखे सर्वंतः शक्ता प्रत्येक सो पिवा पांडुपुत्रणेह तुम ससैन संघता वीरवंत दक्षता परस्परम आप सभी योद्धाओं में से प्रत्येक वीर रणभूमि में सेना सहित से पांडवों को मार डालने की शक्ति रखता है फिर जब आप लोग संगठित होकर युद्ध करें तो क्या नहीं कर सकते हैं आप पराक्रमी और अस्त्र विद्या के विद्वान है अतः आज एक दूसरे को अपना अपना पुरुषार्थ दिखावे संजय उवाच उतः कर्णम चक्रपतिम तदाम तव पुत्र महावीर भ्रातृ सहितो नघ संजय कहते हैं निष्पाप नरेश ऐसा कहकर आपके महापराक्रमी पुत्र दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कर्ण को सेनापति बनाया सेनापत्यम अथावाप्य कर्ण राज महारथ सिंह विनद्योच्च प्रायुध्यत रणोत्कट राजन, राजन सेनापति का पद पाकर महारथी कर्ण उच्च स्वर से सिंहनाथ करके रणन्मत्त होकर युद्ध करने लगा ससृंजयाना सर्वेशा पंचालाना चमारीष केकयाना विदेहां चकार कदनमत मान्यवर उसने समस्त सिंजयों पांचालों केकयों और विदेहों का महान संहार किया तस् सुधारा प्रादुरा अग्रे पंखे संसक्ता यथा भ्रमरपंख उसके धनुष से सैकड़ों बाण धाराएं जो अग्रभाग और पुछ्छभाग में परस्पर छटी हुई थी भ्रमर पंक्तियों के समान प्रकट होने लगी सपीड़यत्वा पंचालाान पांडवा च तरस्विना हत्वा सहस्र सौ योधान अर्जुन इन निपाति वह पांचालों और वेघशाली पांडवों को पीड़ित करके सहस्रों योद्धाओं को मारकर अंत में अर्जुन के हाथ से मारा गया श्री महाभारती कर्ण पर्णवि संजय वाक्य नाम अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संजय वाक्य नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ